भगवद अध्याय एक श्लोक संख्या 36 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य बत्तीस से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदय भक्ति स्वामी श्लूपा जिसको संस्थापक आचार्य के द्वारा ज्ञान शाला क्या कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम ओके okay, तो अर्जुन के सब करता तो। कहां बाकी रहेंगे फिर चलो अभी वापस से शुरू करिए बाकी तो क्या होता है एक शाखा में जा रहे फिर तो कुछ अगर महाराज ले आता है कोई कुछ ऐसे चलता नहीं डे आप इधर प्रश्न क्लियर बताए फिर वहां प्रश्न क्या किया था मैंने मैं भी भूल गया अर्जुन को सही है सही है ना युद्ध नहीं करना चाहिए भगवान नेगविंस करने के लिए क्यूँ बोली है ना अर्जुन इतना भी खराब नहीं हमारा इतना भी खराब नहीं था खराब नहीं था जैसे जिसके साथ जैसा जी साथे, साथे मत तो अर्जुन दुर्योधन मरना मार, चाहता था ना।, ना मारना चाहता था ना उनको तो so अल्टीमेटली तो फिर यदि ये लोग राज्य नहीं मांगते दुर्योधन नहीं मार तो फिर उनका जीने का मतलब क्या है उनका जब धर्म पूरा नहीं हो रहा तो वही कह रहे हैं तो मारना ही हुआ ना ठीक है ना हम चले जाएंगे जंगल में इन लोग को राज्य करने दो तो अधर्म हुआ ना चलो वो थोड़ा अधर्म हुआ लेकिन ये सब करके फिर पूरा धर्म ही हिल जाएगा धर्म की नींव हिल जाएगी देखिये आप जैसे बताया धर्मशास्त्र स्वजन को नहीं मारना चाहिए तो मारने का प्रयास कुछ करे तो मार देना चाहिए यदि दुर्घटन को मारेगा स्वजन को मारने का प्रयास करे वो तो उनको मार देना चाहिए वो तो अर्थशास्त्र का नियम नहीं में स्वजनों को नहीं तो में में को मारना चाहिए वो वो भी थोड़ी उसको काटेंगे क्या अलग वही मतलब वो क्या कहना चाहता है कि <laughs> की दर्शा आपने कोटेशन दिया की स्वजनों को नहीं मारना चाहिए दुर्जन स्वजनों, स्वजनों को मारना चाह रहा है ना युद्ध की वजह से तो तो अर्जुन भी मारे मतलब मारेंगे ना नहीं लेकिन ऐसा नहीं दिया धर्मशास्त्र में दिया है कि स्वजन यदि आतताई हो वो तो तो भी उसको नहीं मारना चाहिए दुर्योधन हाँ लेकिन वो दुर्योधन ने अधर्म किया ना तो क्या दुर्योधन ने अधर्म किया उसका जवाब आप दूसरा अधर्म करके थोड़ी नहीं तो दे सकते हो अधर्म का जवाब अधर्म नहीं होता तो है क्यों तो क्यों तो अधर्म का जवाब थोड़ी ना अधर्म होता है अर्जुन ने क्या धर्म किया युद्ध ये अपने आ, अपने जो स्वजन है उसको मारने वाले थे था, आतताई स्वजन आत हो तो भी नहीं मारना चाहिए ये धर्म है दुण दुण ने मारने का प्रयास किया तो दुयोधन ने तो अधर्म किया पॉइंट ये है की अर्जुन क्यूँ दूसरा अधर्म करे कहा अधर्म किया को मानना धर्म किया हाँ वही तो अधर्मी को मारना धर्मी नहीं है स्वजन को मारना अधर्म आता था अरे वो जो स्वजन है वो तो आज के वो स्वजन कल को क्या बताते हैं तो, तो धर्मशास्त्र में जो स्वजन की बात की है वो आज के स्वजन की ही बात की है कल की नहीं और धर्मशास्त्र से ऊपर भी है धर्मशास्त्र से ऊपर तो जो बोलने वाले वो होते बात वाली बोलने वाले होते धर्मशास्त्र खुला है ऋषि मुनि ने धर्मशास्त्र बोले तो उनसे वो किन के ऊपर वो भगवान के ऊपर ध्यान करते है ना तो फिर उनके उनका जो पूजनीय है वो भगवान तो भी भगवान जब कह रहे हैं तो फिर तो वो उनसे भी ऊपर है ना? वो तो पूरी अलग अलग ही बात हाँ तो इससे मार देना चाहिए अच्छा तो वो तो अलग ही बात हो गई ना अलग सही बात है अर्जुन अभी थोड़ी न भक्त है ले। ले। है तो कृष्ण कैसे उनके साथ बन गए अभी अर्जुन को ये जब सब प्रश्न उठ रहे हैं वो यही तो भगवान ने ही तो ये सिचुएशन बनाई है कि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात कर रहे है भक्त की तरह नहीं हाँ। भक्त के लिए तो अधर्म करना वो कोई समस्या नहीं भगवान का यदि आदेश है तो भक्त अधर्म करता है। तो यही आंसर है वो।, तो वो लेकिन फिर चाहते हैं तो तो फिर यदि यही आंसर होता तो भगवान है वो अठारह अध्याय नहीं बोलते अठारह तो तो तो बोले तो ना भक्त तो बनाने, बनाने, बनाने के लिए पहले ही बता देते आप जो बता रहे वो सही है की अधर्म होगा लेकिन मैं क्यूँकी आदेश दे रहा हूँ तो इसलिए अधर्म भी करना आपका कर्तव्य तो उन्होंने भगवान भक्त को भक्त बनाकर फिर भक्त के लिए बहुत सारे तरह तरह के लोग है समझाना होता तो, तो दोस्त लोग काफी रहते पर अलग अलग तरह के लोग को अलग अलग जगह घुमा के लेके जाएस क्यों ना हो जाए समझ जाए अच्छा वो सब अच्छा कोई भी आदमी वो समझ जाएगा धर्म करना है नहीं हाँ हाँ भगवान के लिए नहीं धर्म करना पड़े तो अरे भगवान के हाँ। लिए तो धर्म हुआ ना वो हुआ धर्म हुआ भगवान के लिए मतलब शास्त्र के, के नियमों के विरुद्ध जाना है ये सब लोग को भगवान समझाना चाहते हैं है गीता से। ऐसी हाँ। हाँ। भगवान के विरुद्ध जाना है। भगवान की विरुद्ध हमेशा नहीं पड़ती है तो इसका गीता की जरूरत हमेशा नहीं है पुलिस बता रही है इसका अर्थ है की भगवदगीता की जरूरत हमेशा नहीं है आपने बोला ऐसी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती भगवत गीता केवल उसी समय के लिए बताएगी नहीं आपने क्या बोला हमेशा आधार बताना चाहिए कंडीशन में भगवान ने ये सिखाया भगवदगीता के माध्यम से कि शास्त्र जो है उसको पालन उसके विरुद्ध जाना चाहिए ऐसा नहीं सिखाया नहीं तो सिखाया भगवदगीता का अभी आपसे पहले बताया ना कि क्या बोलते हैं शास्त्रों का शास्त्र में अरे भगवान कहते हैं कि शास्त्र का विरोध करो आपने, आपने बताया आपने बोला मैंने तो वो बोला आप ये कहना चाहते भगवान भगवत समझा रहे है तो अभी बताइए तो अभी एक पुलिस खड़ी और एक पीएम खड़ा ठीक है पुलिस आपको कुछ बोल रही है जो भी हो और पीएम बोल रहे है और सही दोनों है तो आप किसका दोनों विरुद्ध विरुद्ध है फिर का सही है। तो किसका पुलिस लेकिन पीएम चलो ये तो बात है की पीएम की माननी चाहिए लेकिन पीएम तो थोड़ी ना हमेशा दिखेगा क्या पीएम तो थोड़ी ना हमको दिखेगा पीएम मिल जाएगा मान लो ये भगवदगीता की बात यह आई की भगवान बोले उस प्रकार से करना है भगवान तो हमारे सामने दिखते तो है नहीं भगवान ने बोल दिया ना। तो भगवान ने ने बोल बोल दिया दिया ना। इतनी बड़ी बोलती तो दिया उसको पढ़ के समझ जाने का उसको पढ़ के समझने का कि शास्त्र पालन नहीं करना यही बात है ना नहीं इसमें ऐसा नहीं बताया अधर्म है ये भजन को मारना अधर्म है क्यूँ मारना हो तो हाँ, हाँ, हाँ, सजनों को मारते रहना कि बिना कारण के से ना <laughs> ए, लेकिन स्वजन यदि कारण भी हो तो भी स्वजन को नहीं मारना है ये धर्म का नियम है नियोजी बता रहा स्वजन नहीं है और अर्जुन इन लोग को क्यूँ नहीं माना चाहिए स्वार्थ लेके बैठे और आपने कुछ दिन पहले बताया था की भाई स्वार्थ से काम नहीं चलता मिलजुल करते स्वार्थ क्या स्वार्थ से काम नहीं बनता मिलजुल काम बनता <laughs> मिलजुल क्या काम बनता है करना एक ठीक है तो स्वार्थ से कर रहा है तो तो दुर्योधन भी एक हो गए मिलजुल लड़ाई थोड़ी ना बिना मिलजुल होती है आ, नहीं पर अर्जुन तो एक ही अपने लिए स्वार्थ करके बोल रहे है ना स्वार्थ नहीं है तो तरह का पूरा समाज का सोच रहा है कहाँ पूरे समाज के अपने लिए पूरे समाज के नहीं समाज नहीं पूरा समाज क्यों रहेगी वर्णा संदर्मा नष्ट हो जाएगा क्यों नश्ट नश्ट पाप गे गे। वो किस है? मुझे पाप लगेगा इसके साथ, साथ ये सब भी होगा ना हाँ पर किसके लिए सोच रहे किसके लिए सोच रहे भाई क्योंकि हम अपने लिए राज्य ले दे तो वो ना इसलिए अलग हाँ जी हम इसलिए आया था पहले कि आपने तो बताया कि वो दिखाना चाहते हैं वो एक कारण है वो एक कारण है पहले वहां से शुरू किया किमनो राजे नो गोविंदन किम भोगेर जीवित नवा ये सामर्थ्य तो वो तो है कि मेरे मेरे लिए उसके बाद आगे आया ना कि और ये सब करके पाप होगा आज तयों करके और इससे क्या होगा की कुलक्षय होगा तो इसमें बहुत बड़ा दोष है इससे पूरा वर्णाश्रम खत्म हो जाएगा वर्णाश्रम खत्म होने पे सब वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न वर्ण शंकर प्रजाउन होने से खत्म होगा प्रजाउन होने से सब पितर लोग भी नरक में जाएंगे जो इनको खत्म करने वाले वो भी नरक में जाएंगे और आगे आने वाली संतानें भी शंकर सब नरक में जाएगी तो इससे इतना बड़ा जो पाप है ये तो थोड़ी ना हम कर सकते हैं अहोब इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा ये अर्जुन के सिंपल आर्ग्यूमेंट है वो उसके बन चुके हैं। नहीं देखिए है नहीं मतलब एक भक्त को क्या होना चाहिए मनुष्य अभी अर्जुन मनुष्य मनुष्य के लेवल पर ये सब सोच रहे तो पर... तो हैं। भक्त होता भक्त है भक्त मनुष्य नहीं होता हर एक मनुष्य भक्त नहीं होता है भक्त मतलब सामान्य दिव्य होता है सामान्य भक्त नहीं होता मतलब अभी ये ये अर्जुन का जो लेवल व्यक्ति तो में बहुत लो जो लेवल रहता है उस तरह से जबकि जब एक भक्त का क्या चेतना होना चाहिए ये जो तो वो तो है और दूसरी बात आत्मा है वो प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति पशु पक्षी सब में एक समान था दिखता है उसी तरह उसने प्रजा को भी देखा मतलब भगवान उसको प्रजा को भी बताया तुम इन्हें सृजन कह रहे तो ये भी तुम आत्मा हो तो तुम इन्हें भी स्वजन देखो ना किसको जो प्रजा तो देख ही रहे थे ना सामने वाले जो तो करने वाले हैं उनको भी वो देख रहे थे कि ये लोग भी मरेंगे कितना खराब होगा मारा होता तो अजर में कैसे नहीं हो सकता था दुर्योधन को मार देते नहीं मारा होता तो अजर कैसे नहीं होता स्वजन को नहीं मारा नहीं। नहीं। तो दुर्योधन अधर्म करता तो रहेगा तो रहे वही ऐसे चलते रहा रहा चलते रह, तो चलते रह। वो तो दुर्योधन की बात है ना अर्जुन ने तो अधर्म नहीं किया तो तो पूरे कि तो समाज का देख ही रहे ना अर्जुन इसलिए तो इतना अभी अब देखा नहीं पूरा कितना केवल एक ही नहीं है की मुझे पाप लगेगा इसके बाद और सब कुछ है की कैसे पूरे समाज नष्ट हो जाएगा इससे इसलिए नहीं लड़ना है दुर्योधन अर्जुन को केवल वो लो अपना थोड़ी नहीं देख रहा अपना अपना अपना भी देख रहा है इन पूरे समझ का देख रहा है यदि वो स्वजनों को मार देगा तो वर्ण संकर हो जाएगी ये स्वजनों को मारने की जो पद्धति है यहाँ पे वो पूरा युद्ध है नहीं यदि स्वजनों को उसने मार दिया तो पूरी वर्ण संकर हो जाएगी ऐसा नहीं स्वजनों को मारने की यहाँ पे जो पद्धति है पूरा युद्ध कर रहे है अभी स्वजनों को मारने के लिए स्वजन को मारना तो अपना पाप हो ही गया लेकिन उनको मारने के लिए जो पद्धति अपना है युद्ध की अभी जिस जिसके बिना ये नहीं हो सकता है तो वो युद्ध में इतना बड़ा नुकसान होगा इसकी बात चल रही तो तो है, है।, तो है ही कि हमको एक प्रकार का ये स्वजनों को मारने से पाप लगेगा इसके अलावा ये बड़ा पाप ये लगेगा कुल क्षय हो जाएगा कुल क्षय हाँ ये इतना बड़ा युद्ध में इतनी बड़ी नुकसान होगा सब मारे जायेंगे क्या नुकसान होगा इतने, इतने सारे लोग तो गए तो तो तो राजा मर गए अरे इतने सारे लोग मर गए तो वर्णाशंकर कैसे होगा बताइए अभी अर्जुन यदि अर्जुन ने इन सबको मार दिया तो तो राजा बनेगी तो कैसे हो लेकिन इतने सारे बच्चे थे लेकिन इतना बड़ा जो पूरा पृथ्वी है जिसके ऊपर वो लोग राज्य कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं थे वो सब राजा और यहाँ पे जो सब राजा आये थे वो महान महान राजा थे महान महान राजा सब इधर आकर के इकट्ठा हुए जो लोग धर्मों को पकड़ के रखे हैं ऐसे सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो जब यदि ऐसा होता कि दुर्योधन और बस ये लोग मिलकर के लड़ लेते और कोई बहुत बड़े बहुत सारे राजा नहीं आए हैं तो तो चलो युधिष्ठिर महाराज राज्य करके बाकी क्योंकि सम्राट है वो अकेला राज्य नहीं कर सकता ना उनको तो पूरी सब चाहिए और यही एक कारण भी है कि परीक्षित महाराज प्रयास करते हुए भी धीरे धीरे धीरे धीरे परीक्षित महाराज के जाने के बाद सब वर्ण वर्णाशंकर प्रजाउत हुई और वर्णाश्रम धर्म नष्ट हुआ जो अर्जुन यहाँ पे कह रहे वो एक्चुअली में हुआ बाद में ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ सब जगह पे जो पूरा पृथ्वी पे वर्णाश्रम धर्म स्थापित था और धीरे धीरे धीरे धीरे सब जो सामान्य राजा लोग है तो वो लोग माया की जब तो तो तो भी होता है उल्टा जल्दी हो जाता कैसे अरे, अर्जुन इतने धार्मिक तो है तो ज्यादा है आप मानते चलो एक सम्राट धार्मिक है ना लेकिन दूसरे जो है सब बचे नहीं ना उनकी मदद करने वाले अच्छे ना लाख चंद्रखा कुछ, कुछ बचे आ, कुछ बचे तीन चार हाँ वो पूरे वर्ल्ड में कुछ बचे आप सोचिए पूरे विश्व में आपको एक मान लीजिए की पचास लाख राजा चाहिए उसमें से अच्छे वाले बीस लाख चाहिए मान लीजिए या दस लाख चाहिए मान लीजिए तो दस लाख में से पांच लाख यहाँ पे युद्ध में आ गए एरिया एरिया। गया, आधा <laughs> तो पूरे वर्ल्ड में जो पूरा विश्व में जो पकड़ है वो तो बहुत कमजोर हो ही जाएगी वो प, अर्जुन का पॉइंट ये है कि इससे क्या है दूषण घुसने लगेगा और धीरे धीरे सब वर्ण हो जाएगा ये पॉइंट अर्जुन का यहाँ पे इसलिए अर्जुन दोनों तरफ से देख रहे हैं एक है की स्वयं का पाप लगेगा और अधर्म होगा और दूसरा है की आगे। आगे। ये भी ऐसे अधर्मा लग रहा है तो क्षत्रिय अधर्म छोड़ के उसमें तो धर्म नहीं है इसीलिए तो धर्म संकट है कि युद्ध इसीलिए कर... तो इसी अर्जुन अर्जुन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं ये सब जो पॉइंट्स है अर्जुन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं अर्जुन युद्ध छोड़ेंगे तो भी अधर्म है युद्ध करेंगे तो भी अधर्म है तो कर्म करना क्या है धर्म है ना युद्ध अधर्म बोल रहे नहीं नहीं युद्ध करेंगे तो भी ये सब अधर्म होने वाला है चालू कर <laughs> मिल जाएगा तो, आप इसके एक तात्पर्य में देखिए प्रोपर लिख रहे हैं यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तु वस्तुतः पालनीय है किन्तु पाल तो तो तो यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया दोनों चीज विचार की अर्जुन ने कि ऐसा करेंगे तो उसके परिणाम क्या है ऐसा करेंगे तो उसके परिणाम क्या है दोनों में खराब परिणाम आ रहे हैं अभी अर्जुन तोल रहे की कि किसके परिणाम कम खराब है समझ रहे ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करना उससे अच्छा ही परिणाम है कोई खराब परिणाम नहीं है उसके भी खराब परिणाम है और युद्ध करने के भी खराब परिणाम है अर्जुन दोनों को साथ में रख करके तोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करना ज्यादा अच्छा है मतलब कम खराब है ऐसा समझे उनकी गलत है वो आप कैसे बता सकते हैं उन्होंने पूरा तोला ना अच्छे से अच्छा उन्होंने पूरा तोला उनसे ज्यादा बुद्धिमान ऐसा नहीं होता है वरिष्ठ तो, तो बता रहे मान लो कि यदि ऐसे अर्जुन ने प्रश्न किए और ऐसे कुछ समस्या हो रही है ऐसे पक्ष विपक्ष का वो विचार कर रहे हैं तो क्या विचार नहीं करना चाहिए ये विचार करना चाहिए बरो। और ये विचार गलत है क्यों गलत है वो हायर बुद्धि से और अच्छे विचार रहे हैं। बच्चा कैसे अपने लेवल में सोचता है जूट जूट नहीं बोलना चाहिए। ठीक है और जो एक ऊंचा लेवल का आदमी होगा झूठ कहाँ नहीं बोलना चाहिए कहाँ बोलना चाहिए कहा झूठ नहीं बोलेगा वो बलराम को पता है झूठ कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए ठीक है उस तरह से वैसे अर्जुन अभी थोड़ा नीचे व्यक्ति वाले लेवल पे मतलब भगवान उसे तो वैसे वो है नहीं नीचे लेवल का हम नीचे इसलिए हमारे लेवल के अनुसार वो सोच रहे हैं तो तो वही फिर अर्थ ये कि भगवान सिखा रहे हैं कि शास्त्र पालन नहीं करना है क्योंकि नीचे लेवल वाले लोग ये नीचे कौन? लेवल वाले लोग सोचते हैं कि शास्त्र पालन करना चाहिए लेकिन भगवान बताते की आप लोग नीचे लेवल पे हो देखो ऊंचे लेवल की बात है की सर्वधर्मान परिचित सब शास्त्रों को छोड़ करके सब शास्त्रों को छोड़ दो ऐसा छोड़ कृष्ण जी ये ये ये तर्क तर्क कर कर सकता कि कि कि परम समझ तुम्हें नहीं देता। उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध में छोड़ रहा है कृष्ण ऐसी उदारता का केवल वे दौरबल्य मानते हैं ऐसे जो की उदारता का एक भी शास करता आता था अर्जुन ऐसी जैसे व्यक्ति को कृष्ण के मास में जमा श्लोक का तात्पर्य क्या <laughs> हुआ अर्जुन का पिता पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है प्रथा कृष्णा के पिता वसुदेव की बहन थी अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय ब्राह्मण है ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते है अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे की अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष उसके संचालन कर रहे थे किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा अच्छा कृष्ण ने कहा कि ऐसी अप, अप्रिय अप, अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीषण सज्जनों के प्रति उदारता उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल दौर्बल्य मानते हैं, ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथा हिंसा का परितग कर देना चाहिए तथा सही बात है सही है सही बात है अभी अर्जुन यहाँ पे कहते हैं की चलो वो एक बात है की नक्षत्रिय नहीं मैं मैं देता हूँ ना अर्जुन का तर्क अर्जुन ने तो तो तर्क दिया अर्जुन ने पहले दे दिया पर समझ दिया दिया मैं दे ना हाँ तो तो फिर बाद में इसमें कहाँ तर्क दिया जब कृष्ण ने बताया तो यहाँ पे तो ये ये बात है जो अर्जुन बोल सकते थे उसका कृष्ण ने ये तोड़ दिया ये प्रभुपात बता रहे प्रभुपात नहीं बता रहे अर्जुन के सब आर्गूमेंट कृष्ण ने इस श्लोक में तोड़ दिया ये श्लोक क्या है की ये जो आपकी विचारधारा है की मेरे स्वजन मारे जायेंगे गुरु मारे जाएंगे ये केवल हृदय दौर बलिया और इसका शास्त्र कोई भी शास्त्र अनुमोदन नहीं करेगा तो तो तो तो करेंगे वो अलग पा <laughs> तो प्रभुपात गलत है हाँ तो फिर उसको समझना पड़ेगा उसको हारमोनाइज करना पड़ेगा ना तत्तु तत्तु दिमाग अपने दिमाग से नहीं उसका समन्वय शास्त्रों से ही होता है ना समन्वय आप यदि तो किसी शास्त्र के वाक्यों को साइड में रखते हैं तो फिर आपने अपना दिमाग लगाया गिना जाता है समझे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट उड़ा रहे हैं जो पर्सनल कारण था अर्जुन का पर्सनल कारण क्या था मुझे पाप लगेगा या ये अच्छा नियजनों को मारना इत्यादि उसको हृदय दौर बताया है तो अर्जुन तो इसलिए और जो दूसरा इसमें बताया फिर भगवान का कि ये जो पार्थ शब्द उपयोग किया है तो अर्जुन को क्षत्रिय दिखा रहा है इसलिए तो क्षत्रिय से निंदनीय कार्य करेगा तो क्षत्रिय नहीं रहेगा लोग उसका उपहास करेंगे इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है इसलिए अर्जुन ये तो सब ऑलरेडी छोड़ चुका है इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि ठीक है मैं क्षत्रिय नहीं हूं मैं क्षत्रिय का कार्य नहीं करूंगा मैं क्षत्रिय नहीं हूं मैं जाऊंगा जंगल में खत्म तो क्या करेंगे जंगल ठीक में ठीक है मुझे भले मेरी बदनामी हो या कुछ भी हो लेकिन मैं इस धर्म को तोड़ नहीं सकता हूँ अर्जुन की एज भी हो गई भी हो गई ना तो इसलिए अर्जुन सोच रहे थे कि वो तो अर्जुन ने ऑलरेडी सोच लिया था यहाँ पे जाया ना यद्यपि जिसमें प्रभुपा दे रहे इसके आगे भी प्रभुपद बता रहे हैं ना कि अर्जुन अभी जंगल जाना चाहते थे क्षत्रिय कितर कार्य नहीं करना चाहते क्योंकि क्षत्रिय कितर यदि रहना है तो उनको शासन के लिए राज्य चाहिए और राज्य लेने के लिए युद्ध करना पड़ेगा युद्ध करने के लिए वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करना पड़ेगा वर्णाश्रम धर्म नष्ट करके फिर शासन करके फायदा क्या समझ रहे ये ये दूसरा लॉजिक है अर्जुन का केवल अपने स्वजनों को मारना ही एक लॉजिक नहीं है बात नहीं है दूसरा स्वजनों को मारने से शुरू किया और वो जब गिनती करते गए अर्जुन तो दिखता गया उनको कि ये तो पूरा वर्णाशन समाप्त हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कुलक्षम कृतम दोषम मित्र तो इसका उत्तर क्या नहीं नहीं अभी हम चर्चा कर रहे है नभुपत <laughs> तो बताते है उनके प्रवचनों में कुछ अध्याय के एक्चुअली दुर्योधन यदि सामान्य दृष्टि से देखे तो बहुत अच्छे राजा थे और अच्छी तरह से शासन कर रहे थे उनके शासन में कोई अधर्म ऐसा नहीं होता था उनको ये सब समस्या थी भक्तों के द्वेषित है खासकर पांडवों के द्वेषित है तो ये एक बड़ी समस्या थी आध्यात्मिक दृष्टि से अन्यथा इनको युद्ध करने की जरूरत नहीं थी ये बताते हैं उपाधि और ये जो सब कारण दिखाए अर्जुन ने यहाँ पर भगवान ने इन सब कारणों में से एक मुख्य कारण को ही सीधा दूसरे अध्याय में बता दिया है कि ये जो आप पाप पाप इत्यादि कर रहे हो युद्ध नहीं करने से आपको बड़ा पाप लगेगा इसलिए युद्ध करना चाहिए ऐसा करके दूसरे अध्याय में पूरा बता दिया है उसके बाद जो वर्णाश्रम के उनके जो अर्जुन के कारण है ये जो सब की कुल हो हो जाएगा, वरना हो जाएगा, कुलक्ष प्रजा उत्पन्न होगी ये सब जो चीजें हैं, वो तो हुई है अर्जुन और ये पांडवों के, जाने, वो के जाने के बाद का कारण। बाद जाने के वही तो बात है वो राजा के जाने के बाद भी हो जाती है ऐसा नहीं जाने के बाद मतलब ये कारण से हुई है जाने ये के बाद, ये बाद मतलब ये अर्जुन, जो अर्जुन ने जो सब अर्जुन ने वो अलग बात है की तब क्या होता लेकिन अर्जुन ने जो सब कारण बताए कि युद्ध से ऐसा होगा फिर ये होगा फिर ये होगा उसी प्रकार से हुआ है बता होना ही था होना ही, मतलब ही था तो वो तो भगवान ने डिसाइड कर लिया मान लो उस प्रकार से आप कह सकते होना था <clears throat> बाकी उसका माध्यम युद्ध बनाना ना फिर निमित्त तो बना तो वही तो अर्जुन बता रहे है कि इस प्रकार ये सब होगा यदि होना ही था तो फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है क्योंकि राज्य जी राज्य का अर्जुन थोड़ी राज्य लेने के पीछे है ये तो होना ही था वो लॉजिक उस प्रकार से नहीं क्यूँकी ये तो होना ही था तो फिर युद्ध करने की जरूरत नहीं युद्ध धर्म बचाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्यूँकी आपकी तो तो भी होता और हम तो भी होता होता और नहीं पॉइंट ये है कि कि ये जो जो अर्जुन ने जो सब बताया कि ऐसा होगा वो वास्तव में भी हुआ है आ, हुआ। और आ, उसी प्रकार से हुआ है, जैसे अर्जुन बता रहे हैं कुल अक्षय अच्छा, कुल का क्षय अच्छा हुआ धर्म नष्ट होने लगा निया दुष्ट हुई उससे वर्ण संघ धीरे धीरे उत्पन्न हुई तो एक के बाद एक होता है वहां से युद्ध से शुरू होकर के युद्ध के परिणाम से शुरू होकर के धीरे धीरे धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन सब आने लगा अभी इसमें भगवान की प्लानिंग भी है कल युग आना है तो आना चाहिए तो उसका निमित्त युद्ध बना है किंतु ये नियम तो ऐसे रहे ना निमित युद्ध बना तो ये सब जो सिद्धांत है की इससे कुलक्षय होगा कुलक्षय होने से होता है तो ये सब तो सिद्धांत ऐसे कैसे रहे ना, उसके माध्यम से होगा तो युद्ध टालना चाहते थे इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी युद्ध टालना चाहते थे भगवान स्वयं युद्ध टालना चाहते थे अर्जुन भी युद्ध टालना चाहता था चाहता था कि दुर्योधन वो चाहता था कि हमको मिल जाए राज्य हमारा राज्य रहे इनको कुछ नहीं पांडव को मारना चाहते तो। तो दिया, दिया। चाहिए नहीं धर्म के अनुसार जब पांडव बड़े होते हैं तो राज्य पांडव को जाना चाहिए ऐसा था इसीलिए तो धृतराष्ट्र महाराज बड़े ही नहीं होने देना चाहते हाँ न रहेगा बास न रहेगी बना बजेगी बास कुछ करके ऐसा करके मार दो कि जिससे धार्मिक रूप से मेरे बच्चे राज्य लेने के लिए मतलब नियम के अनुसार मेरे बच्चों को राज्य मिल जाएगा यही उनकी पहले से पॉलिसी राज्य चाहिए था तो न्याय के अनुसार उनके बच्चों को राज्य नहीं मिलना चाहिए धृतराष्ट्र को राज्य मिला था क्योंकि पांडव तब बड़े नहीं थे इसलिए धृतराष्ट्र को राज्य मिल गया था जो की वापस पाण्डव को देना हाँ। है पांडव जब चले गए बनेंगे तो तो जो आगे आगे इस तरह से तो इसलिए वो ऐसा करते थे लेकिन समस्या क्या हुई कि वो लोग पांडवों के द्वेषी हो गए उसके कारण तो पांडवों के द्वेषी होने के कारण वो बहुत ही अपराध करने लगे सभी शुद्ध भक्त के पांडवों के परिवार में जो भी सब शुद्ध भक्त है और क्योंकि द्वेषी थे इस प्रकार से लोग पांडवों के तो भगवान श्री कृष्ण है थे थे उतने उतने उतने तो वो उधर उतारना हाँ, इधर से से नहीं जाएगा तो, पीछे जाना पड़ेगा श्रींगे की गोशाला में नहीं उनको उतारना तो वहाँ से वो बाड़े उतने उतने तो उधर पड़ेगा ना हाँ चलो वहाँ पे वहाँ पे बना हुआ चलो जी वहाँ पर बना हुआ है वाड़े में अंदर वाड़ा मा वाड़ा मा। वाड़ा मा बने तो क्या था कि ऐसे ऐसे अपराध करने लगे अपराध मतलब पूरे मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को बुरा लगता ना क्योंकि भक्त छोड़ देते हैं, भगवान नहीं छोड़ हाँ। भक्त तो छोड़ देते हैं लेकिन भगवान ने निश्चय कर लिया कि ये लोग मरेंगे ये लोग को नहीं रख सकता ऐसे ही बोलते हैं महाभारत ने निश्चय कर लिया कि तो महाभारत तो में ऐसा बोलते है फिर भी मारूंगा अब कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूगा ऐसा बोलते तो भगवान चाहते थे उन्होंने निश्चय कर लिया था कि युद्ध बाहर से दिखाते थे कि हम संधि करने जा रहे हैं <laughs> ताकि पांडवों का दोष नहीं दिखे सबको लेकिन भगवान चाहते थे युद्ध इसलिए युद्ध हुआ प्रभुपात कहते हैं कि युद्ध नहीं तो टाला जा सकता लेकिन क्योंकि भगवान ने निश्चय कर लिया इसलिए युद्ध हुआ कि भक्तों का अपराध किया है तो भगवान नहीं छोड़ते <laughs> भगवान का अपराध इतना किया उसमें तो भगवान को कोई समस्या नहीं है भक्तों का अपराध किया तो भगवान छोड़ते नहीं है तो इसलिए इवन जब इंद्रप्रस्थ में मैदानों का क्या बोलते हैं नगरी बनाई थी ना क्या महल महल बनाया था खंड खंड में महल बनाया था तो तब दुर्योधन और वो सब इधर आए थे तो तब जो सब खंड खंड खंड आगे। आगे। में तो वहां पे फिर ये जो सब दुर्योधन की समस्या होने लगी मैं के महल में सब हास्यस्पद कार्य होने लगे <laughs> तो द्रौपदी हंसने लगी द्रौपदी हंसी तो दुर्योधन बहुत गुस्से हुए और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया ये तो युद्ध में परिणाम होगा इसका तो द्रौपदी को बंद करना चाहते हम ऐसा कर रहे थे आकेंद। आकेंद। तो पीछे से भगवान श्री कृष्ण बोले हा हा तो उसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी कराते युद्ध जाएंगे कहा आग में घी डाल दिया भगवान इसलिए भगवान ने ही युद्ध अरेंज किया था इसलिए कुछ भी आर्गुमेंट रखे अर्जुन भगवान तो युद्ध कराने वाले थे कुछ भी करके तो भी इतना आर्गुमेंट थी थी थी थी। भगवान खाली कर हमारे लिए मतलब इसमें बहुत सारे संदेश है भगवदगीता में केवल यही चीज नहीं है भगवदगीता में धर्म संकट उत्पन्न हो रहा है ना यहाँ पे ये ऐसा धर्म संकट उत्पन्न हुआ अर्जुन के सामने जिसका तोड़ जीव और भगवान के आध्यात्मिक संबंध को समझे बिना नहीं हो सकता है ऐसा धर्म है। जो अर्जुन को उत्पन्न हुआ है तो। प्रथम अध्याय में जो तो ये धर्म संकट में भगवान पूरा जीव और भगवान के बीच संबंध दिखा करके कैसे सभी धर्म इसके अनुसार चलते हैं सभी प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म है वो इसके अनुसार चलते हैं वो सब कनेक्शन दिखा दिया भगवत गीता में और वो सब दिखा करके ये स्पेशल केस दिखाया कि क्योंकि मेरी इच्छा है इसलिए तुम लड़ो बाकी सब धर्म इसलिए आप छोड़ दो सर्वधर्मान्परित कह दिया मामे कम शो डायरेक्ट भगवान का ऑर्डर है ये ऑर्डर यदि धर्म को वर्णाश्रम धर्म की तरह ले तो सबके लिए नहीं है लेकिन सबको क्या समझना है इससे कि सभी धर्मों का सारे भगवान की सेवा भगवान की सेवा तो होनी चाहिए माम एकम शरण भगवान के शरण में जाना है भगवान की शरण शास्त्रों के माध्यम से सामान्य रूप से होती है शास्त्र गुरु और साधु के माध्यम से इसलिए उसके तात्पर्य आप देखेंगे प्रोपात आनुकुल्य शकर को प्रातिकूल से वर्जन ये सब चीज लिखते हैं सब शास्त्र के माध्यम से होती है लेकिन कोई केस में सावक भगवान आकर के आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं तो शास्त्र भी छोड़ सकते तो इसलिए ये धर्म संकट का एकमात्र समाधान पूरी भगवत गीता कहने से होता है, जो कि सभी शास्त्रों का सार आ गया उसमें हर एक वस्तु जो शास्त्रों में बताई है उन सभी वस्तुओं का कनेक्शन भगवान और जीव के संबंध के साथ कैसे बैठता है ये भगवदगीता क्या सभी वस्तु जो शास्त्र में बताई बताइए सभी धर्म जो बताए हैं वो सभी वस्तुएं जो शास्त्र में हैं, सभी ज्ञान जो शास्त्र में वो सब ज्ञान का कनेक्शन जीव और भगवान के बीच जो संबंध है उससे कैसे होता है सभी शास्त्रों में जो सभी वस्तु बताई उसका कनेक्शन जीव और भगवान के बीच जो संबंध है उससे कैसे कनेक्शन होता है ये है इसलिए सभी शास्त्रों का सार है इसलिए इसको योग शास्त्र भी कहा जाता है योग मतलब जोड़ना कनेक्शन इसलिए भगवान भगवदगीता में दिखा रहे हैं कि कैसे सभी जो ज्ञान योग लीजिए कर्म योग लीजिए जो भी कुछ आप लीजिए जो शास्त्र में बताया है नित्य का काम जो भी कर्म वो सब कुछ जीव और भगवान के संबंध से रिलेटेड है और तो उसका रिलेशन ये है और उस कैलकुलेशन से अर्जुन है अर्जुन अभी तुमको युद्ध करना ही चाहिए विस्तार है पूरा सत्रह अध्याय ठीक है समाप्त करेंगे शिल की जाए श्रीमद भगवत गीता